साधारण दृष्टांत के रूप में सुनखे छोटी आग सब बड़ी आग अग्निश्व्य छोटी लकड़ी में छोटी आग बड़ी लकड़ी में बड़ी आग पर वो लकड़ी छोटी बड़ी होती है आग छोटी बड़ी नहीं होती हमने अग्निशत तो जो है वो न छोटा है न बड़ा है एक तो जहां गलती हुई लकड़ी है, है वहां भी है और जहाँ जलती हुई लकड़ी है वहां भी आम सिंहारी में भी प्रगट है फिलिंग में भी प्रगट है और एक बड़ी भारी लकड़ी में धाव धा करके जल रही है और ऐसा लगता है कि की बड़ी लकड़ी में जो आग जल रही है उससे चंग पैदा हो तो है और दुबी होती जा रही हैं। पर वसल में लकड़ी तो के टुकड़े छिटकते हैं और वो अलग अलग मालूम करते हैं आग के जो चिंगारी है वही बड़े क्योंकि लकड़ी के जो टुकड़े हैं सुनगारी बुझ जाने पर मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं मिट्टी से तो बने मिट्टी में ही मिल जाते हैं और आज जो है उसको बड़ी आग में जाकर मिलने की जरूरत नहीं पड़ती यदि वो चिंगारी वाली आग बड़ी आग से पैदा हुई होती तो ये बुझती कब, जब जाके बड़ी आग में बैठती थी अपने उपादान में बिल्कुल ही कार्य जो, जो है वो बुझता है तो एक अगली तत्व है जो लकड़ी हो कि नहीं हो, वह सब जगह भरपूर है जब तो आप दारूद में आज अपने आप भड़क सकते हैं और कोयले में उसको जलाना पड़ता है रगड़ने से आग निकल जाती है और लकड़ी जो रगड़े सामान्य लकड़ी से तो नहीं निकलती है आरोन करें शनि लकड़ी से तो ठीक तो तो निकलती है दो पत्थर रगड़ने से इसका अर्थ है कि आग का निकलना और नहीं निकलना भी उधी की शुद्धि पर भी अवलंबित है <laughs> आपका शरीर अलग अलग है और सभी अलग अलग चेतन मालूम करता है लकड़ी के टुकड़े की तरह से टुकड़े कोई छोटे कोई गड़े कोई काले कोई और कोई लंबे कोई नाटे कोई कोई खेतन का पैदा होता है तब चेतन है कोई कोई तीनों को कर्ण से पैदा होते हैं दो सौ कोई दोहे कौन से पैदा होते हैं और कोई महाराज बढ़ते बढ़ते आश्चय पॉइंट से हो जाते हैं इतना वजन भी देखने में आता है परन्तु वो सब सांत भौतिक वस्तुओं के वजन होते हैं उनमें जो चेतन तत्व है वो शरीर के भेद से धन घनी है अब होता यह है की देखो तो अपना आप एक नाम मान लो उस तो नाम पर कोई गाली दे तो आपको तो बहुत तो तकलीफ होगी और कोई तारीफ करे तो बहुत आनंद मिलेगा पर वो नाम को साफ साफ माता पिता का रखा हुआ है और सन्यासी हो तो बदल जाएगा और जरूरत पड़ने पर मगर शरार लोग पहले तो लो भागते थे तो, तो अपना नाम बदल लिया करते थे तो और इसी नाम पर उनका क्रांतिकारी लोग भागते थे या चोट भाटी लोग भागते हैं तो अपना नाम बदल लेते हैं। लेकिन जब जिस नाम को अपना मानने लगते हैं उसकी गाली अपने को लगने लगती है उसकी तारीफ अपने तो लगने लगती है और वो नाम तो कम ले नहीं और बाद में चाहे तो बदल सकता हूँ तो इसी तरह से ये दो हैं, दो के नाम को दो के काले पन को दो के गोरेपन को हमने गोरे को, को काले होते देखा है हमने काले काले को गोरे होते देखा है दोन का रहता है जवान गुडा हो जाता है और कभी कभी महाराज दवा का तो किसी के चौकी में भी जोहावानी आ जाती है ऐसा भी देखने में आता है। शादी में काया कल्प करके जहातों में भी जवान हो जाते हैं तो ये सब दो और है इसमें जो असली चीज है वो देश से भी न्यारे है इसमें जो क्रिया होती है कर्म होती है तो इससे भी न्यारे है जो जान बुझ कर क्रिया की जाती है उससे भी न्यारे हैं जो अनजाने में क्रिया होती है शरीर में उससे भी न्यारे हैं। पलकों का चलना खून का दौड़ना सा का चलना, बाल का निकलना ये अनजाने जो विकार हो रहे हैं शरीर में बिखरिया हो रही है उससे भी आत्मा न्यारे है और जान बुझ के जो सात तो पूर्ण धर्मा धर्म के तो कराए जाते हैं तो उनसे भी न्यारा है जो उपेक्षा पे अपने आप से जाते हैं उनसे भी न्यारा है हाथ them, the का जो समेत और फैल है उसमें जो दल है उससे भी लारा है उसमें जो इच्छा है तो उससे भी आ रहा है ये हड्डी मांस काम अन्नमय कोष इससे न्यारा है इसको खाने बैठाने की ताकत प्राण मय कोष का उससे भी न्यारा है खाने बैठाने का संकल्प मनुमय कोष का उससे भी नारा है खाने बैठाने में जो करतापन बुद्धि उससे भी न्यारा है तो उसमें जो मजा बेमजा का भी नारा है तो ये जो साक्षी मात्र चौतन्य है केवल जानवी जिसका धर्म है जिसका स्वभाव है केवल जानवी जिसका स्वरूप है वो इस उपाधि से बिल्कुल न्यारा होता है तो आप इस बात का ख्याल छोड़ दें कि जो सारी सृष्टि में एक तिरण गर्भ नाम का शूतन है जनपद उपाधि से संपुक्त है एक जीव उसको बोलते है, नाना उपाधियों से संप्रक्त है तो वही चेतन अनेक जीव के रूप में मालूम करता है अब जिसका जैसा ज्ञान है जैसी विद्या है जैसी बुद्धि है तो कोई अपने को अनेक जीवों में से तो एक जीव समझता है कोई तो एक जीव के रूप में जानता है और कोई तो जीव जीव का और उपाधि उपाधि का भेद छोड़ करके एक परमात्मा के रूप में अपने आप से जानता रहे मुझे क्या से भीड़ बंदे मैं तो तेरे पास में मुझको क्या ढूंढ रहा है मैं तो बिल्कुल तेरे पास में है तो ये उपाधि की शुद्धि अशुद्धि के एकत्र नानाको है ये सब जीवन तत्व एक पिंगारी में जो है वही लकड़ी का कहा लगा दिया जाए इतने प्रज्वलित हो तो जो आग भी वही है अब अपने को आप जब उस चुड़बारी की उपाधि लकड़ी के साथ अपने को देखेंगे तो बहुत छोटे हैं आप काफी हैं आप पुण्यात्मा हैं आप सुखी हैं आप दुखी हैं आप आने जाने वाले नरक स्वर्ग में जाने आने वाले हैं और आप परिपूर्ण हो और यदि उपाधि का परिस कर रहे हैं तो आप साक्षात बो तो ये जो हीरो के साथ उपाधि लगी हुई है जो अशुद्धि अधिक होने के कारण उसमें अपने आप ब्रह्म ज्ञान का स्फुर नहीं होता है कि मैं ब्रह्म हूँ और जो भी हिरण गर्भ है उसकी उपाधि अतिशय शुद्ध होने के कारण उसमें अपने आप अपने आप ब्रह्मत्व का कारण हो जाता है कई नारायण आदि जो हिरण गर्भ है इस हिरण बुद्ध को तत्व ज्ञान देने के लिए ब्रह्म विद्या देने के लिए न चारों की आवश्यकता होती है न एक देश का गुरु की आवश्यकता होती है आ, और न तो उसको कोई विवेक वैराग्य की जरूरत होती है अपने आप ही उसमें अपने आप ही इसमें तत्व ज्ञान का उदय हो जाता है तो इस तरह से ये जितने हम धर्म करते हैं उपासना करते हैं योग करते हैं वो उपाधि की शुद्धि के लिए उपयोगी होता है तो हमारा भी अंतकर्म जब शुद्ध हो जाए तो हमें जाने जाने कि अपना जो स्वरूप है वो क्या है ऐसा नहीं हम एक ओर से तो पकड़ना पकड़ने रहकर पकड़ना चाहते हैं संसार एक, एक ते के बच्चों को सब समझे ते व्यक्ति सोना चाहता है हमको नींद आ जाए और ये ये चाहता है कि ये मुट्ठी में हमारे जो पैसा है इसको हम जोर से पकड़े रहें खिसने नाव अब आप इस स्थिति की कल्पना करो कि पैसे को तो हम पकड़े रहें और गाढ़ निद्रा तो प्राप्त हो जाए तो ये सब देने बात शत्रु है वो जो पकड़े हुए हैं वही तो आपको ये है हाथ किसी चीज वही को वहीं पे आपको नींद नहीं आने देती है अब अब लोग कहते हैं हाँ हमारा मन एकाग्र नहीं होता हमारे मन का निरोध नहीं होता हमारा मन परमात्मा में नहीं लगता तो ये क्या करते हैं कि कि घड़े में है ना रस्सी घड़े के गले में रस्सी बांध दें, उसको तो में डाल दें और बोले की घड़ा जो है वो पी ही बिल्कुल पानी के साथ मिल नहीं जाता अरे बाबा रस्सी तो बढ़ी हुई है तो ये जो तुम्हारा मन संसार की बाहर की बस्तियों तो के साथ जुड़ा हुआ है हाँ बच्चे को तो वेद में लेके चाहेंगे तो जब सहेंगे तो बच्चा भूल जाएगा और जब ही बच्चे को तो छुटकाए रखेंगे याद रखेंगे तो ही नहीं आएंगे तो जब समाधि में बैठना हो आपको है तो ना मन को एकाग्र करना है निरोध करना हो तो ये बाहर के साथ जो अपने मन को बांध रखता है नो बंधन शिथिल और शिथिल करना चाहिए तो सब जा करके ये मन जो है ये अंतर्मित आत्मा की ओर होता है तो ये नाराण ये हिरण गर्भ के शरीर में जो आत्मा है ब्रह्मा के शरीर में जो आत्मा है ब्रह्मा को तो है ब्रह्मांड शरीरी और हिरण्य गर्भ होता है कोट कोट ब्रह्मांडों की जो समस्ती है वो समस्ती शरीरी ही हिरण्य है ऐसे ही महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हर ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं और कुल ब्रह्मांडों की समस्ती में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं वही हिरण्य गर्भ वही जो है वो संस्कृति उपाधि से हिरण वही पालन की उपाधि से महाविष्णु वही संहार की उपाधि से महाशिव और वही सा उपाधि का नाम अम्बा है महाराज गृह विद्या गृह विद्या जो लगी हुई साथ उसका नाम सादाशिव अनुग्रह विग्रह और नारायण संतल जो है जो जो ईश्वर का अहम है वही जीव का अहम है जो मनुष्य का अहम है वही ब्रह्मा का अहम है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए जब परमात्मा की खोज करने के लिए निकलते हैं तो अन्वेष्क परमातव्य पात्म द्वेशता दे, अन्वेष्य आत्मा विज्ञान परमात्यमात्म अन्वेष सभ्य आत्मा का विज्ञान जब तक नहीं होता मानी जिसको आप घूम रहे हैं उसको जब तक पहचान नहीं जाते अन विज्ञानात्म जिसको आप भूल रहे हैं उसको जब तक पहचान नहीं जाते तब तक ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं परमाता हूँ मैं ढूंढने वाला हूँ मैं देखने वाला हूँ ऐसा मालूम पड़ता है और जब जिसको आप भूल रहे हैं वो परमात्मा जिसकी जिज्ञासा है ब्रह्म था उस ब्रह्म को जब आप जान जाते हैं तब तो आश्चर्य हो जाता है क्या आश्चर्य हो जाता है अन्य सरतपाप में जिता हा। जब आप भीड़ रहेंगे तो देखेंगे की जिसको आप भीड़ रहे थे वो तो आप स्वयं हैं जिसको महान उपाधि के साथ संयुक्त करके इस महान उपाधि के भीतर क्या छिपा हुआ है अनंत कोतिक ग्रह्मय की समस्ती का अधिष्ठान क्या है प्रकाशको हाँ। ऐसे भी तब तक वो दूसरा मालूम चल रहा था और जब देखा कि वो शुद्ध चोतन तो वो शुद्ध चोतन तो जो वहाँ है वही यहाँ है जो तब है वही अब है जो वो है वही ये है, है वही मैं इस प्रकार जब जानते हैं तब तक ज्ञान हो जाता है इसलिए एक ऐसी कल्पना आप अपने मन में ले आवे थोड़ी जोर के लिए मान लें कल्पना कर लें क्यों कैसी कल्पना का ये नाम और रूप का जो भेद है ये नहीं था शुरू से होगा इसका अर्थ यह है कि देखो जो लोग ये खोध करते हैं कि सृष्टि कब कहा किस उत्पन्न उत्तम एक असत्यानुष्ठ श्थ, असत्यानुष्ठान रूप अप्रामायण के ठंडे में पड़ जाते हैं क्योंकि हमारी विद्धि अनादि अतीत और भविष्य अनंत भविष्य इन दोनों के साथ संयोग कहां कर सकते हैं असल में अनंत भविष्य का जहां अंत है वही तो अनादि अतीत का प्रारंभ है तो इन दोनों का प्रारंभ कहाँ है सृष्टि की आदि कहाँ है और सृष्टि का अंत कहाँ है असल में आप काल में सृष्टि का आदि और अंत भेजने के लिए जाते हैं तो कल्पना करनी भी पड़ती है कि में गणेश ने तृष्टि बनाई थी सूर्य से बनी थी देवी जी ने बनाई थी विष्णु ने बनाया था ब्रह्मा ने बनाया था शिव ने बनाया था कभी बनाया था अच्छा आप जब ये चीज करें दीवी की स्थिति कहाँ बने थी आपने सुना है ना अकबर ने किसी से प्रति किया कि वो जगह बताओ हैं जो धरती का बीचों बीच है तो बीवर ने क्या किया कल ये पील और हड़ा लेकर वही बादशाह के सामने छोड़ दिया धरती ने कहा ये है साहब धरती का बीचो बीच ये है अपने ये क्या करते हैं बोले कि अगर आपको ये गलत मालूम पड़ता है तो सारी धरती आपको देख लीजिए इसके सिवाय और कोई धरती का बीच बीच दीख नहीं है आप इसको है न हल्की हल्की बात न मानिए असल में कृषि का प्रारंभ कब है तो जब आप सृष्टि को देखते हैं सृष्टि कहाँ प्रारंभ होती है तब तो जहां आप कृषि को देखते हैं तो सृष्टि क्या है तो जो आप सृष्टि को देखते हैं सृष्टि कितनी है तो जितनी सृष्टि देख रही है तो नारायण आप जब इसके तो तो द्वारा कहाँ कैसी सृष्टि हुई ये मैं सोच करके एक बार आप अपने मन में ही सृष्टि का अभाव कर लीजिए ना तो मैं कोई नाम है और मैं कोई विश है असल में सृष्टि की आदि भी कल्पित है का अंत भी कल्पित है और सृष्टि का स्थान भी कल्पित है और सृष्टि का कर्ता भी कल्पित है और सृष्टि का उत्पादान अधिकारी परिणामी उपादान जो है तो कल्पित है उसका मिलित तत्व भी कल्पित है तो जब कल्पित ही कल्पित है तो आओ ना एक बार और एक बार यही कल्पना करके देख लो की वो नाम रूप से रहित अव्याकृत अवस्था क्या है करु समय आप के प्यार भीतर कोई वस्तु नहीं रहती है ये जो आप कल्पना करते हैं उस कल्पना के प्रकाशक आप हैं उस कल्पना के अधिष्ठान आप हैं उस कल्पना के साक्षी आप हैं और उस कल्पना का अभाव के भी अधिष्ठान आप हैं और अभाव के भी प्रकाशक आप हैं। तो आप प्रकाशक कल करने में उस कल्पना का अभाव प्रकाशित होता है इसलिए जो कल्पना नितिया है आप नहीं तो अधिष्ठान है वो जो तो कल्पना भासती है उसका अभाव भी भासता है तो इसके उसके भावाभाव दोनों के अधिष्ठान होने से आप उसको बिल्कुल मुखिया जान सकते हैं और दोनों के प्रकाशक होने से उन दोनों को मिथ्या जान सकते हैं इसलिए तो आइए आप इसका विचार कीजिए जो प्रपंच के ईश्वर जगत तीनों के होने और न होने के दोनों की कल्पना को जो देखता है और दोनों की कल्पना होने को भी देखता है तो आप इस वस्तु का विचार कीजिए है क्या मेरे देखो बात ये हम किसी सातवें आत्मान में रहने वाले परमात्मा की चर्चा नहीं करते हैं आप बौद्धिक धर्म को हिंदू धर्म को औिषद धर्म को इस विशेषता पर कभी ध्यान नहीं देंगे किसी ने संसार बनाया एक ईश्वर था उसने संसार बनाया और बना के अपने बाहर अपने बाहर फेंक दिया तो जरूर वो ईश्वर या तो भीतर होगा या तो ऊपर होगा यहाँ तो संसार या तो कुछ दूसरी चीज बनाई होगी और उसने संसार को बना के बाहर खेल गया होगा असल ही हमारा जो परमात्मा है बनाकर इस संसार को देश की तरफ पहुंच देने वाला नहीं है इस धरती को लहका देने वाला नहीं है वो तो अपने आप में, अपने आप से अपने आप से ही देख रहा है तो जरा अपने आप कि आपका आपा क्या है और ये कथा परिषद का मंत्र जब करते थे हाँ तो हम ऐसा सोचते थे कि न जाए तो मृत जिसका जन्म और मरण नहीं होता वो परमात्मा आत्मा कोई दूसरा होगा और मैं तो जिस गीता को जो पढ़ रहा हूं मंत्र को और श्लोक को पढ़ रहा हूं वो मैं का मैं तो एक मनुष्य हूं मेरा जन्म भी हुआ है और मेरा मरण भी होता है ऐसा मैं समझता था ये तो महाराज इन महात्माओं की कृपा है उन लोगों ने बताया कि मैं नहीं, नहीं वो किसी दूसरे का वर्णन नहीं है वो ही है न जाए तो मृत्यु जन्म मरण तुम्हारे नहीं है एक शब्द ने हमको बताया था कि ये परमात्मा का वर्ण है तो हमको महात्मा ने साठ दिया न हमने पे हमें शरीर है ये परमात्मा में प्राप्त ही नहीं होती शरीर की मृत्यु से मृत्यु नहीं होते जब परमात्मा की मृत्यु प्राप्त होती तो उसकी मृत्यु का निषेध होता ये तो जिस आत्मा की मृत्यु का अत्यु मालूम पड़ती है की हाय हाय मैं मर जाऊंगा इसी का वर्ण है कि उसकी मृत्यु नहीं होती और शरीर की मृत्यु हो जाने पर भी मृत्यु नहीं होती तो जरा उस उस परमात्मा के बारे में देखो तो वो कोई दूसरा नहीं सू है असल है एक लकड़ी में जलती हुई आज जैसे मालूम पड़ती है की इस लकड़ी में ही वो दूसरी जगह नहीं है वो अकृत सूझ हो जाती है इसी प्रकार देखो हम उसका वर्णन कर रहे हैं जो इस शरीर में सांस ले रहा है आप सांस ले रहे हैं कि नहीं तो, तो ये आपका ही वर्णन है प्राणन में वो प्राणो नाम भवती बदन बात जब बोलता है तब इसी का नाम वाणी है जब देखता है तब इसी का नाम आँख है जब ये सुनता है तब इसी का नाम पेड़ सुनने वाला है जब ये सोचता है तो इसी का नाम सोचने वाला है जब एक एक जगह एक एक बात को देखने वाला कौन मान रहा है आपकी नहीं मैं सुनने वाला हूँ कान को लेकर आप अपने को सुनने वाला मानते हैं कि नहीं तब मानते हैं क्या आप अपने को बोलने वाला मानते हैं कि नहीं तब मानते हैं कहा अच्छा तो यही जो बोलने वाला है विध के भीतर के जो जीत लेके ब्रॉडकास्ट करता है जो हमारा ये कान में आई हुई आवाज आवाज को रिसीव करता है भीतर बैठ करके जो आवाज को सुनता है वो जो इस हाथ को हिलाता है वो जो आँख के पीछे बैठ कर आँख के धरोसे में से झांकता है सो तो, जो नाचने से बैठकर करके सुनता है सो तो, तो इस जो जीत लेके बैठ स्वाद लेता है सो तो, जो दिल में बैठ करके जानता है समझता है सोता है जागता है सो वही जो एक है इसी इसी आत्मा इसी आत्म चैतन्य को इसी चेतन आत्मा को हम समझाने के लिए इस उपनिषद की बात सुना रहे हैं और असल में इसी के द्वारा सब तो कुछ जाना जाता है और यदि आप अपने आप को जान लेक्रोदम विघ्र से व्याकरो जिससे आप सुनते हैं जिसको देखते हैं जिसको सुनते हैं ये कौन है सुनने वाला कौन है देखने वाला इसी आत्मा को इसी आत्मा को हम कहते हैं कि असल में यही ब्रह्म है यही परमात्मा है आप केवल देह में से अपनी मैं को विदिप्त करके विविप्त करके माने देह का ख्याल एक बार छोड़कर जैसे आपके हिसाब में कोई पैसा दो पैसा चार पैसा न मिलता हो तो इसके लिए दो चार घंटे उसमें ना खर्च करके एक बार उसको बच्चे खाते में डालकर आपकी जो मुख्य मुख्य रकम है उस पर विचार कर लीजिए अगर ज्यादा हानि लाभ न हो तो दो चार पैसे के लिए आप घंटे और दिनों का समय खराब मत कीजिए इसी प्रकार आप खयाली रूप में हो एक बार ये जो छोटी मोटी चीजें शरीर में भी इनका खाल छोड़ दीजिए और आप अपने तो शुद्ध चेतन ज्ञान के रूप में देखिए अनुभव कीजिए और फिर देखिए देदांश बताता है ये जो ये जो अलग है ये जो ज्ञान रूप है ये जो साक्षी रूप है ये केवल देह में बना हुआ नहीं है और सारी पृष्टि में भी बना हुआ नहीं है ये तो अद्वितीय ब्रह्म है तो इसी से ये वर्णन किया जाता है ये सारा नाम रूप की सृष्टि करके परमात्मा नाम रूपात्मक सृष्टि में प्रवेश करता है तब त्रा कदे लोग अनुपराधिक अब प्रश्न ये है नी, आप ही देख लो आप छोटे समय सारी अपनी सृष्टि को समझ अपने आप में सो तो जाते हैं उस समय क्या रहता है कई समय क्या पत्नी पत्नी रहती है जब सो जाते हैं आपको तो क्या पति पति रहता है क्या माता माता रहती है क्या पिता पिता रहता है क्या आपका देव देव रहता है क्या देवता देवता रहते हैं आप सबको तो छोड़कर अपने आप में सो जाते हैं लेकिन जब आप जागते हैं और नाम रूप आपको मालूम करते हैं आपकी बुद्धि ही आपको नाम रूप मालूम कराती है और तब फिर आप क्या करते हैं कि ये मेरी माता ये मेरा पिता ये मेरा देवता ये मेरा बेद ये मेरी जाति ये मेरा गांव और आप उसमें फिर से प्रवेश कर जाते हैं तो जैसे आप रोज सो करके प्रलय करते हैं अपनी बनाई हुई तुर्टि का और रोज जांच करके आप कुछ तो बनाते हैं और बना करके उसमें प्रवेश करते हैं तो ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा दुश्मन ये मेरा दोस्त ये मेरा शरीर उसमें प्रवेश करते हैं इसी प्रकार ये हिरण गर्भ ही सोता और जागता है और सृष्टि में अनुप्रवेश करता है तो ये अनुप्रवेश जो है परमात्मा का अनुप्रवेश जो कैसा है क्योंकि अनुप्रवेश तो सावरण में होता है एक चीज बनाई और उसने प्रवेश किया लोले का गोला है और उसने अग्नि ने प्रवेश किया तो गोले के लिए वो परमात्मा जो है वो तो दिव्य है अमृत है निष्कल है निष्क्रिय है तो उसने ही आग के गोले में अग्नि की तरफ परमात्मा का प्रवेश नहीं होता तब तो जैसे में आपकी परछाई प्रवेश करती है प्रतिबिम्ब का प्रवेश है, तो का, प्रुषा प्रुषा प्रुषा है होता है तो ऐसी आप परमात्मा का स्तृती आत्मा का प्रवेश होता है कभी वो ऐसे ही प्रवेश यही होता है क्योंकि जब धक्ति वे होती है तब भिन्न प्रतिबिम्ब भाव की उत्पत्ति होती है तब क्या द्रव्य में जैसे गुण का प्रवेश होता है वैसे प्रवेश होता है कभी ब्रह्म को बिल्कुल स्वतंत्र है कब तब जैसे खाल में जीव का प्रवेश होता है तो वैसे परमात्मा का प्रवेश होता है कहे भी बिल्कुल नहीं है तब नारा हैं ये प्रवेश क्या है का असल में ये प्रवेश जो है प्रविष्ट का जो प्रवेश करता है सो और जिसमें प्रवेश किया जाता है सो ये दोनों दो चीजें है कब बोलो दो चीजें नहीं है बिल्कुल एक है अच्छा ये कहो कि जो भिन्न भिन्न जगहों में प्रवेश शरीर तो अलग अलग हैं ये स्त्रियों के शरीर ये पुरुषों के शरीर का इनमें एक ही आत्मा का प्रवेश है सब में ये सबकी आत्मा अलग अलग हैं एक एक तो एक तो एक तो एको देव बहुभा सन्न निविष्टा एक स्तन बहुभा दिताचारो तो एको की बहुन अनु प्रविष्टा एको देव सर्वभूतों की गुढ़ सब में परमात्मा एक ही परमात्मा है जो उपाधि बैठी हुई है एक इल्लत लगी हुई है कि तो इस उपाधि को जब स्वीकार कर लेते हैं की तो ये मैं हूँ ये मेरा है तो सभी जा करके मनुष्य को मनुष्य को सारे कष्टों सारे दुखों भेजने पड़ते हैं तो इस तरह के इस तरह से एक परमात्मा के खिलाय दूसरी कोई वस्ती नहीं है साछा जब दूसरी वस्तु नहीं है तो अच्छा तुम तो तो तो तो इतना बोलते चाहे तो रहेग दूसरी तो वस्ती नहीं है एक अद्वितीय परमात्मा है इतना व्याख्यान इतना उपदेश इतना शास्त्र इनकी इनकी क्या जरूरत है तो बोले भाई इसकी जरूरत इसकी जरूरत यह है कि ये सत्य तो है ऐसा और आप मान कैसा रहे हो जरा उधर भी तो देखो हैं आप अपने को काफी प्रियात्मा सुखी दुखी संसारी परिच्छिना दो दुश्मन वाला आपको मौत मौत का भय भव रही हो आप किसी से दुश्मनी करके उसके लिए जल रहे हो आप किसी से दोषी करके वो मुहब्बत में लुभचिला हो रहे हो है। मर रहे हो दूसरे लिए आप घमंड से दूर हो रहे हो तो ये जो भ्रांति ये जो भ्रांति आपको हो रही है और जिस भ्रांति के कारण भटक रहे हो, इस भ्रांति के लिए अपने स्वरित का जो अज्ञान है उस अज्ञान को लिटाने के लिए ये शास्त्र की उपदेश की ये आवश्यकता होती है और इसी के तो द्वारा तो ये जो भेद भ्रांति है तो ये लिटाई जाती है तो इसलिए इसलिए आप जो जहाँ जहाँ आपका मैं और मेरा जुड़ा हुआ है वहाँ से अपने आप को एक बार अलग करके असिलियत के साथ के साथ अपने आप को एक करके देख लीजिए इसी के श्रुति ये के द्वारा दूसरी का निषेध भी करती है और सप्तम इत्यादि महाभास्य के द्वारा महाभास्य के द्वारा आपकी अपने स्वरूप का वेद भी कराती है असल में जो लोग कहते हैं कि हम प्रकृति के वश में हो गए हैं तो वो जो मेले ही प्रकृति के वश में हो गए हैं जो कहते हैं हम ईश्वर के पराधीन हो गए हैं तो वो कर्मी मिले से ही ईश्वर के पराधीन हो गए हैं यही कर्मी में होते तो पाप और पूर्ण के अनुसार खल होने के लिए ईश्वर तुमको कभी पराधीन ही नहीं करता अपने को बेईमान करके तुम प्रकृति के, के पराधीन है अपने को कर्मी मान करके तुम ईश्वर के पराधीन और नारायण अपने को बदलने बदलने वाली जो जो दृश्य है उस दृश्य के साथ एक मान करके आप कर्याणी हो गए आप विकारी हो तो गए नारायण जी जो विपरीत ज्ञान विपरीत ज्ञान माने उल्टी समझ विपरीत ज्ञान माने उल्टी समझ ठीक ठीक सत्य है उसको न समझना इसी कारण ये सारे अनर्थ की प्राप्ति हुई है ये जो आपके जीवन में शोक है ये जो लोग है पिछली बातों को याद कर करके रो रहे हैं हाँ अरे हमारा वो छूट गया वो छूट गया, गया वो मर गया वो खो गया वो बाल जो हमारे काले थे कई कई लोगों ने हमारे सामने कहा महाराज पहले ऐसे काले काले बाल थे हमारे हाय हाय सफेद हो गए वो लिए रोते हैं रोते नहीं हाय रे हमारे काले बाल सफेद हो गए है कोई कहते हैं महाराज ऐसी चमकते हुए हमारे दाँत ऐसी है न ऐसी समस्या हैं दांत के अब क्या रहा ये बुद्ध माताएं जो हैं विशेष करके है वो कहते महाराज अब क्या दोस्तों है न अब क्या दोस्तों हैं अगर आपने उनको जवानी में देख देखा होता है आजकल तो की छोकरियाँ क्या होती है? हैं ऐसी महाराज ये माताएं तो ये माताएं जो हैं तो वो अपनी जवानी याद कर करके सोच करते हैं और महाराज कोई हाँ। कहा तो हमारे घर भी न पड़ नहीं पाए कहीं दाग न पड़ पाए है न रोज रोज महाराज एक माता तू उसने वो जाहिर कर दिया कि मैं तो कभी बिग्री नहीं होंगी बना और उससे बहुत मगत हो गए बहुत मगत हो गए तो अब पचास बरस की हो गई तब तक बाल उससे काले थे पचपन की हो गयी बाल काले साठ की हो गई बाल काले, काले महाराज आ, और, और तो बांत हो भी नहीं पीते और जिली भी चेहरे कर रहे कभी काट बरस की हो गई अब धीरे धीरे एक एक बाल सफेद होने लगे आ, तो सवेरे उठ तो से भगत हो पहले कई लोग वही देखते कि कम कौन से बाल सफेद हुए हैं सवेरे काट देते उसको तो, है न आ, चलिए मैं सांस देखूंगा कि ये कोई इसके वृद्ध न समझे लेकिन धीरे धीरे सब सफेद हुए धीरे धीरे सब दांत पीते है ना धीरे धीरे पैरों पर झुड़ियां पड़ी आंख कमजोर हुई है वो भी वो भी मर गई हो आप आपने सुना होगा पटना में पटना में एक राजकुमारी थी वो अपने रूप के समान सुंदर खुशी को दुनिया में नहीं थे और पुरस्कार करते थे पुलिस वालों का पुरस्कार करते थे अब महाराज जब महात्मा बुद्ध को इस बात का पता चला कि वो सृष्टि अपने को सबसे अधिक सुंदर समझती है तो उन्होंने खबर भेज दिया कि हमारे पास आ जाओ अब महाराज गरीब कहीं न जाए तो साथ दे देगा बाबा जी अगर गरीब उनके सामने जाके जो खड़ी हुई उनके सामने तो उसको लगा कि हमारी उम्र जो इक्कीस वर्ष की थी उससे बम करके अब तीस बरस की हुई पांच मिनट बाद मालूम करा मैं चालीस की हुई मैं पचास की हुई मेरे अरे तुम जो चनक नहीं रही जवानी कर रही दाल पटे दे रहे हैं गुड़िया पर रहे, तो है दाँत की ऐसा माल पड़े कि मैं तो गुड़िया हो गई और लटिया के चल रही हैं। युद्ध लाई की महाराज हमको मार रहे मार, मार हो क्यों हाँ। मार रहे हो मारो मत मेरे बाबा अंतिम गति यही है जिद ने कहा अंतिम गति यही है जो पचास वर्ष बाद तुम देखती तो मैं आज तुमको सिर्फ तुम दिखा रहा हूँ जहाँ तुम्हारी जवानी फिर लौटे होगा इक्कीस वर्ष से अब महाराज फिर इक्कीस वर्ष से हो गई तो गोरी महाराज मैंने क्या देखा कई कहिए मनिष्य देखा आखिर में आखिर बिल्कुल यही होने वाला है तो लो शोक कम होता है देखो भय कम होता है जब हम आगे की ओर ज्यादा देखते हैं और शोक कम होता है जब हम पीछे की ओर ज्यादा देखते हैं तो हम गया पीछे को सत्य कुछ कर शोक हो गया और पाँव निकल गया आगे तो और पत्र को पीछे को गुर करे तो हो गया और यदि धस गए वही वो हैं दलदल में तो वो जो हम वर्तमान को नींद छोड़ेंगे तो ये शोक में जो प्रती हो रहा है ये बिल्कुल की के कारण हो रहा है और जब अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा का ज्ञान होता है तब तो तत्र क्यों कब शो कहा एकत्व अनुपस्थ्य तब शोक और मेह की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है हम बिल्कुल आपको पंधी नहीं बनाना चाहते निष्प्रिय नहीं बनाना चाहते अवयम हमारी जनक प्राप्त होती आप इस जीवन में निर्बंध होकर निर्बल होकर के व्यवहार कीजिए आपके हृदय में जो गांठ पड़ी हुई है गांठ किस जीत के साथ लगी हुई है हर हमारी संस्कृति हर हमारा परिवार आह रहे तो एक गांठ लगी हुई है कि दो सौ पांच सौ वर्ष पहले था सोई तो आज भी बना रहे ये दिव्य लोग महाराज इस बात को पकड़ करके बच्चों को सताते हैं और खुद भी दुखी होते रहते हैं जो 2000 हजार वर्ष पहले था वही अब भी रहना चाहिए और वही आगे भी रहना चाहिए सारी जिम्मेवारी सारी जिम्मेवारी हिरनगर की अपने उतर लादने की हाँ हाँ मेरे मेरा दुख का यही कारण निर्गुण ग्रह जो पीछे गया तो गया जो आगे आएगा उसको देख लेंगे और वर्तमान में वर्तमान में जिग देते हृदय ग्रामीण तुम्हारे हृदय की गांस तुम्हारे हृदय की जो पीछे से गांस लगी उसको खोल है और जो आगे से गांस लगी उसको भी खोल है और जो वर्तमान से गांठ लगी है कि हम इसके साथ बगे हुए हैं ना इस गांठ को भी इस गांठ को भी खेल दो बिल्कुल ये गांध ही चाहिए है ही चाहिए तकलीफ दे रही है इस गांठ के सिवाए हमें तकलीफ देने वाली कोई नहीं है बोले की भाई ये पहली बात तो बड़ी मजेदार इसी समय जिससे मजा आ जाए ऐसी सिलाई लेकिन चित्त के विरोध की भी तो जरूरत है न अब देखो हम शंकराचार्य की पक्की करते हैं इति निरोधस्तर्थ अथा सै चित्त वृत्त निरोधस्थ वाक्यत्म विज्ञा अर्थंतरवाद तंत्री कर्तव्यतया अवगतवाद इति चेत न मोक्ष साधन प्रेद अमविदा ब्रमात्म विज्ञा अ कर्म पुरुषार्थ साधन सेना अवगान्य आत्मान शुक्राचार्य भगवान कहते हैं कि फिर ये निरोध समाधि वेगा व्यास कहां गया क्योंकि वेदों में निरोध समाधि का भी वर्ण है और वो ज्ञान वृत्ति से आत्मज्ञान से बिल्कुल एक अलग चीज है और वेद दर्शन आदि ने उसको कर्तव्य बताया हुआ है तो इसका क्या होगा बोले कि बाबा जो मोक्ष का साक्षात साधन नहीं है आत्म विद्या अपने को जानना अपने को ब्रह्म जानना ब्रह्मत्म विद्यानाथ मैं इस दो में मन में बुद्धि में इस धरती में इस जाति में इस परिवार में इस ब्रह्मांड में इस प्रकृति में इस ईश्वर के राज्य में किसी के साथ भी बधा हुआ नहीं है यह ये लिख आद्वित्रम है इस ज्ञान को सिवाए लोक के लिए किसी भी दूसरी वस्तु का निषेध नहीं है इसीलिए कहते हैं तो किसी भी तो दूपरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है तो ये बात देख करके उसको तो प्रमाणित कर रहा है तो वो बात मालूम पड़ती है कि देश को भी लौकिक प्रमाण अभिश्य है तो इसी को गौतम धर्म सूत्र में आपत्तम धर्म सूत्र में ये बात आई जन क्रियमानं तु आरिया प्रशंसन तुधर्म ये सूत्र ये सूत्र है क्या जन क्रियमानंतु आर्या प्रशंसन तु आप ऐसा काम कीजिए कि गाय के जो अच्छे लोग हैं श्रेष्ठ लोग हैं उसकी प्रशंसा करें ये बहुत अच्छा कर रहा है जन क्रियमानंतु महान इसका अर्थ है की धर्म एक क्रीड़ा है धर्म धर्म एक क्रिया है और जब आप करते भी हैं तो उसको तो लोग हैं और दोस्त के धुंगे लोग उसकी तारीफ करें तो वो ऐसा काम है कि गाँव के जो अच्छे लोग हैं श्रेष्ठ लोग हैं उसकी प्रशंसा करें तो ये बहुत अच्छा कर रहा है है ना इसका अर्थ है कि धर्म एक क्रिया है धर्म धर्म एक क्रिया है और जब आप करते ही तब तो उसको लोग देखते हैं और देखकर करके बुन् लोग उसकी तारीफ करें तो वो धर्म नहीं है यदि श्रेष्ठी उसकी प्रशंसा करें तो उसका नाम उसका नाम धर्म होता है छाती हा, पर हाथ हाथों और बोले कि छाती बोले फिर बाबा मैं भीतर से ईमानदार हूँ बाहर के लोग जो समझते हैं तो सोच समझ लेते भावना लोगों की धारणा लोगों की बुद्धि की उपेक्षा करके अपने को अच्छा तक धर्मात्मा रखोगे समाज की बुद्धि में समाज की बुद्धि में तुम्हारी जो अकेले की बुद्धि है वो कमजोर पड़ जाएगी और कमजोर पड़ के मच जाएगी जिसको सब लोग बुरा समझते हैं उसको तुम भीतर से अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा समझ के कब तक अपनी बुद्धि को बलवान रख सकोगे समाज की बुद्धि के सामने एक मनुष्य की बुद्धि जो है वो बाद में कमजोर पड़ जाती है तो यहाँ वेद ने यहाँ वेद ने ये वे बात बताई नारायण <coughs> धर्मेण यथाजा जो वै स धर्म सत्यम वैसा तस्म बदंत धर्मं वदती धर्मम मा बदंत सत्यं वदतीत तद उभय जो सत्य है तो धर्म है जो धर्म है तो सत्य है का इसलिए नारायण लोक व्यवहार को भी प्रमाण मान करके हमारा व्यवहार जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए अब नारायण ये जो तो उपनिषद है